श्री गोपीजन वल्लभाय नमः नमो भगवते तस्मयि कृष्णायात्भूत कर्मणे रूप नाम विभेदयना जगत् कृरीडति योजतः यहाँ प्रस्तुत कृष्ण भजन में प्रभु के अनेक गुणगान द्वारा उन्हें खोजने का प्रयास किया है जो कभी माखन चोरी करके ब्रज की गलियों में भागता है तो कभी एक प्याले छाछ के लिए गोपियों वही कृष्ण जो तपस्वियों को तप से नहीं मिलता और ज्ञानियों को ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता लेकिन श्रीमद् भागवत आदि पुराणों से यही ज्ञात होता है कि कलयुग केशव कीर्तना अर्थात जो अनेक साधनों से भी साध्य नहीं हैं वह केशव कलयुग में मात्र कीर्तन से सहज में प्राप्त हो जाता है तो आइए हम सब मिलकर उस गोविंद को, उस माधव को, उस गोपाल को, फलगुनी पाठक की रूहानी आवाज के द्वारा उसका अन्वेषण करें। इस सु प्रयास के लिए मेरी हार्दिक शुभ कामनाएं एवं शुभ आशीर्वाद, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु।